श्रीमद्भागवत दसमस्कंध अथ द्वांशोध्याय भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना इति गोप्य श्रीशोकुवाचप्य प्रगायंत प्रपंच्य चित्रधामदोसुस्वरम राजन लाल सा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित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 मानो प्राण हीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति आ गई हो। काचित कराम काचित धाम चुजृहजाम का चंदन रूषित एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर ले लिया का चिधली गृहान तमूल चर्वित कमलम संतप्ता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 क्ष पांचवी गोपी प्रणय कोप से दिवल होकर भौहे चढ़ाकर दांतों से होठ चबाकर अपने कटाक्ष वाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी अपराभ्याम जुषाणा तुखा भुजम आपी तमेना तृप्यत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 पुलकांग्योप सातवी गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान के अपने भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर अपने आंखें बंद कर ली अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई सर्वास्ता के विरहज तापम प्रागं प्राप्य यथा जना परीक्षित जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं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 सेवित होने पर और भी शोभामान होता है सुरभ्य नील पदम इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर धौरे इधर उधर मडरा रहे थे शरत चंद्रांसोहस्तो तम शिवम कृष्णाया हस्त तरला चितुकम शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी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 तत्रोपिष्टो भगवान शरात्र कल तैलोक बपुरदधत बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं किंतु फिर भी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 वे उसके एकमात्र आश्रय है सभाजयन सहसली संस्पर्श नहीं संस्तुत ईसिताचि भगवान श्रीकृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे ने ने अपनी अपनी मंद-मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी से उनका सम्मान किया। किसी उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी कितना सुकुमार है कितना मधुर है इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी गोप्यु भजनते नो भयास भजनते का गोपियों ने कहा नटनागर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं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 निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है भजतो भजतोपिना के भजत कु आत्मा रामा कामा अकृत गुरु ध्रुव कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है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 परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं उनको सताना चाहते हैं न नजतु भजाम यथा धनोलब्ध धरे विनष्टे तिंतृतो न वेद गोपियों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 और सर्वथा निर्दोष है यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ श्रीमदभागवत महापुराण पारमसा चयता स्क पूर्वाधे रासक्रीडायाँ गोपी सांत्वन नाम